उपस्थित भक्त बृंद तीन बड़े बड़े विद्वत सन्यासी, इतनी बातें किया, इसके अधिक बाद क्या बोलना है इसलिए मैं किसी तरह ब्रह्मेशान जी की जाने के सजेशन दिया आप विश्राम कर सकते हैं क्यों मैं अकेला जो बोलूंगा आप लोग मान लेंगे बंगला में कहते हैं ना फाखा मटे गोल कोई नहीं है फुटबॉल खेल हो रहा है अकेला बॉल लेके तो गोली नहीं कोई नहीं गोल दे देता है एनीवे इसी ऑल आर ऑल यू नो नॉट दैट अभी जो बातें हुआ आप लोग कुछ नहीं जानते ही नहीं है आप तो बहुत जानते हैं मेरा जरूर ये विश्वास है आपके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा विधिवत लोग पंडित लोग उन्होंने इतने इसके भी अधिक अच्छा एक व्याख्यान कर सकते हैं लेकिन ही सब विषय जब एक अध्यात्म शिविर के अंदर चर्चा कर रहे हैं डूबे रसा करा जितनी बार जितनी दिख से आप आलोचना कर सकते हैं मन में बहुत अच्छी एक उसकी दाग आएगा It will make a mark. It will leave a mark, and that is what is the benefit of this kind of a satsang. यह practical Vedant, व्यवहारिक Vedant, ये पहले एक प्रश्न मन में जागता है, क्या Vedant इतनी पुराने एक शास्त्र है, हजार हजार साल का यही देश में उसके प्रचलन है, वे क्या पहले अब व्यवहारिक था क्या? Was it impractical before? अभी उसका हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे आई थिंक वी शुड गेट रीड पहले समाधान करना चाहिए क्यों इतनी साल की एक आदत एक पुरानी एक शास्त्र एक चर्चा एक सिद्धांत अभी क्यों उसकी नया रूप से क्यों हम लोग देख रहे हैं ये तो आप इसकी बहुत एक बहुत एक उच्च आदर्श से है की व्याख्या तो हो सकता है ऐसी है धर्म से ग्लानी भारत पुनर्स्थापन धर्म की पुनर्स्थापन धर्म संस्थापनता है कहना सो धर्म की नया नया युग में नया नया युग प्रयोजन के अनुसार नया रूप देने के लिए पुनः पुनः अवतार अवतरित होते है हैं धरती पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देखिये पहले विशेषता भारत देश में आदर्श क्या था आदर्श सबको मुक्ति एकमात्र आदर्श था सबायर एकमात्र जीवन उद्देश्य जेटा मुक्ति बोलतो बा भगवान लाभ बोलतो सब विभिन्न प्रकार बोलते थे लेकिन अर्थ एक ही है फ्रीडम मुक्ति लेकिन समाज के अंदर जिन लोग रहते थे दो विभाग में उन लोग भाग करते थे प्रवृत्ति मार्गी निवृत्ति मार्गी की प्रेयस एंड श्रेयस जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा अच्छे अधिकारी थे द मोर केपेबल क्वालिफाइड एसपर जरा शक्त वक्त छिले तारा और अधिकारी बुझत भिकारी तेज निवृत्ति मार्ग उन लोग के लिए निवृत्ति मार्ग उसके ध्यान कॉन्टेपरेशन इत्यादि से तत्व के के जीवन में उपलब्धि करने के लिए यही मार्ग उन लोग चुन लेते थे सबको नकार करके नीति नेति करके यही ब्रह्म नहीं यही चरम तत्व नहीं करके नकार करके करके अंतिम जगह पे चरम तत्व में लक्ष्य में पहुंच जाते थे वही था निवृत्ति मार्ग जरा अधिकारी नेति नेति करे विचार करे ए ब्रह्मनों, ए ब्रह्म न करे जगत के शरीर के मौन के सब अस्वीकार करे कर जरा पहुंचे जते दूसरी तरीका आप तरा मेरा तरा कमजोरी थे उन लोग के लिए क्या व्यवस्था था समाज में वृत्ति मार्ग आप थोड़ा जीवन में सब थोड़ी से कुछ उपलब्धि करो कुछ व्यवहार करो उसमें रहो धीरे धीरे अगले चलो धर्म अर्थ काम मोक्ष यू गो डोंट सी निवृत्ति मार्ग धर्म से सीधा मोक्ष प्रवृत्ति मार्ग धर्म अर्थ काम से मोक्ष हरे इंसान का हरेक व्यक्ति का जीवन धर्म की आधारित होना अवश्यम लेकिन लोग धर्म की आधार पर अर्थ संग्रह कर सकते थे थोड़ा वासना पूर्ण करते थे काम थोड़ा करते थे लेकिन अंत में सबको मोक्ष में पहुंचना जरूर था सो दिखा मार्गिस धर्म के अवलंबन करे अर्थ संग्रह करते पाते एक तो भोग करते पाते किन्तु वेर मोक्ष से होते ही हो तो so, दोनों का लक्ष्य एक ही था कोई प्रवृत्ति मार्ग से जाए नहीं तो निवृत्ति मार्ग से जाए अंत में सबको एक ही लक्ष्य में पहुंचना था इसलिए कहते थे ब्रह्म सत्य जगन मित्या ब्रह्म एकमात्र सत्यो जगत मित्य क्यों ये प्रवृत्ति मार्ग भी क्या करते थे धीरे धीरे निवृत्ति मार्ग जैसे पहले से जगत की अस्वीकार करके ब्रह्म छोड़ के सबको नकार करके सीधा जे पहुंचना कोशिश करते थे जिसे मैं कहता था वही बालताल रस्सा से अमरनाथ ऊपर पहुंचना के समान दूसरा पंचतरणी शेषनाथ धीरे धीरे चलना प्रवृत्ति मार्ग क्या करते थे दे आल्सो यूज टू वॉक बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल्सो है कंप्लीट इल्यूसरी नेचर और द इमर्मेंट नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड अल्टीमेट गोल उन लोग जगत की धीरे धीरे पहले तुम विद्यार्थी हो उसकी बात ग्रहशास्त्र में प्रवेश करो उसकी तुम सब धीरे धीरे तोड़ा भोग करने के बाद छोड़ के उचित समय के अनुसार तुम वानी हो जा अंत में तुमको भी सन्यास सब त्याग करके तुमकी चरम उपलब्धि जीवन में होगा इस वजह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रथम तुम्हें विद्यार्थी पढ़ाशना करो संसार करो किचू धीरे धीरे साफ चिड़े वानी हो जाए तुम्हारे चिड़े टुड़े त्याग करे ताको तुम्हारा के वही शेष लक्ष्य तुम्हें पहुंचते पा इसमें क्या होता था दोनों का लक्ष्य एकता दोनों का लक्ष्य के बारे में जो समझता वो भी एक था सब जानते थे वो जगत में रहते थे उन लोग में रहते थे। में भी जानते थे मैं यही रस्ता पे धीरे धीरे चल रहा हूं मेरा लेकिन अंत में मेरे को वही जगह में पहुंचना चाहिए जरूर वही मेरा भी वही एक ही लक्ष्य है बिकॉज द गोल वॉज सो क्लियर फॉर द बोथ ऑफ दम इसमें ने कोई द्वंद कोई अंतर कोई फर्क कोई झगड़ नहीं होता था सो इट वॉज कंप्लीटली टोटल अंडरस्टैंडिंग प्रवृत्ति मार्ग और अन्य so थे ना अन्नपूर्ण भंडार में कोई नहीं रहेगा. किसी को पहले मिलेगा सुबह कोई को दोपहर कोई को शाम कोई को रात को भी मिलेगा लेकिन सबको खाना मिलेगा एवरीबडी विल गेट बट समी इन द मॉर्निंग इन दफ्टरनून द इवनिंग और इन द नाइट आपकी जैसी खुदा वैसी तुम्हारी व्यवस्था सो so, they all knew everybody knew there was no misunderstanding in the samaj इन दामाज लक्ष्य के mein antim अंतिम सत्य के mein charam चरम लक्ष्य के mein charam the ultimate truth के बारे mein समस्या संशय कुछ नहीं था लेकिन जैसे जैसे लोग भटकने लगे पहले से धीरे धीरे किसी तरह संसार आश्रम में प्रवेश करके उसके आगे चलने का तैयार नो ही हो गए टॉप एट लेवल ऑफ संसार नहीं माना प्रॉब्लम सेक्शन कुछ अल्पसंख्यक व्यक्ति हमेशा वही बचपन से भगवान के प्रति ऐसा मन ठाकुर कहते ना देमा पक्षी की उदाहरण देते थे जन्म से वो जानते थे मेरा क्या गति होगा मैं धरती पे आए मेरा क्या होगा वो उसी से जब उसकी ज्ञान हो जाता था वो तुरंत आकाश में चढ़ जाते थे वही रकम अनुराग को जगते ते गा प्रथम थे साधन लेगे जो तो तारा हमेशा लेगे आकिन अधिकांश व्यक्ति धरती पे आए लेकिन दो आश्रम की बात तीसरी आश्रम में प्रवेश करने के लिए नहीं माना When they stopped going beyond the दसार आश्रम भोग में लिपट लगे they became completely involved, जगत पूरा सत्य मान लिया इसमें लिपट रहा उसमें दूसरा व्यवस्था करना पड़ा There was a need for a new understanding of the same ultimate truth because people were not be prepared to go beyond the idea of being in samsara and being in enjoyment isi karan se ek yug ki prayojan ke anusar shramakshadev aaye swami ji aaye sath naya ek vyavastha kiya iske isliye ek practical vedant ki ek zarur avashya ek avasar aaya the situation arose where there was need for a new interpretation of the vedanta टेशन ऑफ द सेम इटर्नल ट्रूथ वही सनातन सत्य सनातन धर्म की एक नया व्याख्या नया मोट नया आयाम इन्होने निकाला क्या है आप पहले इसीलिए ठाकुर भी यही सब बहुत उदाहरण देते ना आपकी मान ली कैप्सूल के अंदर क्या है इसके तो बहुत कई विद्वत डॉक्टर बैठे हुए वैसा ही खड़वा दवाई है लेकिन उसके शुगर कोटेड चक्कर कोटेडी देखा सीधा, सीधा जगत मित्या बोलने में नहीं मानेंगे। एक शुगर कोटेड पिल्स देना चाहिए तुम्हें जगत में रहो सब अच्छा मान लो धीरे धीरे तुम आपसे आप पता भी नहीं चलेगा आप कहा चले आए कहा शुरुआत हुआ आपका जन्म लेकिन आप धीरे धीरे देख रहे हैं आप ठीक ठीक वेदांत की लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं विधाउट यूर नोइंग ना कुछ ब्रह्म समाज है पता भी नहीं चलेगा आप ऐसा काट देते हैं सब हम लोग का परिवर्तन हो जाता है मन भगवान की तरह चल जाता है चला जाता है सो इसी दी सी नो सम टू मेक पीपल एट गिवे न्यू ड्रिफ्ट टू ह्यूमन लाइफ ह्यूमन एंडेवर ह्यूमन एफर्ट क्योंकि ठाकुर आए एक अवतार रूप एक धरती पर वही पुराण जो समाज सनातन सत्य की नया रूप से प्रतिष्ठा करने के लिए वही लक्ष्य में पहुंचने का एक नया मार्ग दिखाने के लिए लेकिन आप अच्छी से देखेंगे एवरीवेयर टू द सेम थिंग बट ऑलवेजिंग दूसरा स्वामी जी भी देखा ठाकुर की वाणी के अनुसार क्योंकि स्वामी जी जो कहा जो किया सब तो ठाकुर की वाणी की आधार पर उनके संदेश की आधार पर ही किया तो so स्वामी जी देखा देखिए पहले इसीलिए क्या करते थे जिन लोग एक निवृत्ति मार्ग मानते थे जितना संभव जितना जल्दी शहर झट सब छोड़ के वन जंगल में चल जा चला जाते थे और एक ऐसा परिसर पर एक निर्जन वास करके वो परम सत्य उपलब्धि करते थे so स्वामी जी देखा देखिए यही एक इतनी सुंदर सनातन सत्य इसमें जितने लोग प्रतिष्ठित होके सब बाहर चल जा, चला जाते हैं then you know obviously it's going to affect the world एक बड़ा आदर्श है जितनी लोग उपलब्धि नजदीक हम लोग, लोग then we can also follow them इसलिए गीता में क्या कहा यद्य आचरित श्रेष्ठ तत्व इतरो जनहा सयद प्रमाणम लोक तदन वर्त थे आप एक आदर्श के बारे में कुछ कहेंगे अरे कौन मानने वाला कौन है कौन किया बताओ Who has done it? आप बड़े बड़े करते हैं सत्य का जगत में ठीक तरीका ठीक तरह प्रतिष्ठा करने के लिए जरूरत है ऐसा कुछ व्यक्ति उन्होंने निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करके भी ठीक ठीक पहुंच गया लेकिन उन लोग की प्रवृत्ति मार्ग के मध्यम उनकी बीच में रह रह के उन लोग भी उत्साह देंगे ऊर्जा देंगे उन्होंने भी देखा, एक एक काल अनुसार, इसकी ए युग उपयोग अनुसार ही थे मॉन्ग इनके अंदर इतना शक्ति है इतनी शक्ति का मान लीजिए नो इन दी आप मान लीजिए आप करंट कंटेक्सट में क्यों आप बाहर भी देखिये जितनी संप्रदाय है इतनी मठ है मिशन है संस्था है एवरीबॉडी इज नाउ टेकिंग स्वामी जी आइडिया क्यों उन्होंने देखा आप कितने शंकर मठ भी आप देखेंगे बहुत समाज सेवा कार्य में उन लोग भी लिपट है उसमें भी, भी उन लोग एंगेज्ड है व्हाई स्वामी जी देखा इतनी शक्तिशाली व्यक्ति दोज वर सो ऑल रिनाउंसिंग सो पावरफुल इन लोग समाज से दूर रहे उतना उन लोग की शक्ति क्षमता सब बेकार हो जाएगा इसलिए उनके प्रैक्टिकल वेदांत की यही एक दृष्टि दृष्टिता दिस टाइप ऑफ सन्यासीन जरा सब चढ़े भगवान मौन दिए तारा जदि समाजे ताके समाज सामने एक दृष्टान्त स्वरूप ते जीवन होबे साते साते वरा समाज की करे ताका जाए कैसे रहना आप कहते हैं को सत्य है लेकिन एक की जगत एक माया जाल की अंदर रह, रह के, कैसे ब्रह्म के याद रखना संभव है यही समझाने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए उन्होंने किया लेकिन इसकी जगत के अंदर रहा भी सो देर वॉज ए ग्रेट आइडिया शन ह्यूमन एमैनसिपेशन ह्यूमन एवोल्यूशन दट वॉज इन द्रेट माइंड ऑफ श्री रामकृष्णन स्वामी जी उसके अनुसार दोनों प्रैक्टिकल वेदांत की इतना सुंदर एक नया आयाम रूप से जगत के सामने प्रतिष्ठा किया सो इज वन रीजन वेर दे रियली ब्रॉड दिस आइडिया सो यू नो वन थिंग इज द आइडियल गिवन इन न्यू फॉर्म एंड ऑल्सो उैट रियली वर्क इन लाइफ और जीवन में कैसे काम कर रहा है थियरी अच्छा है लेकिन आप कैसे में काम में कैसे उतारेंगे सो दट इज वाई नो इन एवरी स्टेज आप जब महाराज जी तो हरि महाराज की बातें भी किया लेकिन एक बात उसमें जब हरि महाराज की श्री ने पूछा देखो तुम तो यही विचार कर रहे हो ब्रह्म सत्य जगत मित जगत की मित्यत्व कैसे तुमको अनुभव हो रहा है करे करे जगत जगत जगत भावता उस केले भी तुमको तो जगत का प्रयोजन ना जगत, मित्या, कैसे तुम्हारा समझ में आएगा आप जगत की पूराई अस्वीकार कर लो जगत के रह के जगत में जितनी चीज है जितनी साथ तुम्हारे व्यवहार हर रोज हो रहा है वही लेके तुम ऐसा विचार कर सकते हैं व्यवहार करके नहीं मितया इसीलिए श्री रामकृष्ण कहा देखो तुम्हारा ये ब्रह्म सत्य जगत मित् विचार के लिए भी तुमको जगत प्रयोजन है यू कैनॉट थिंक अफॉर आइडिया निगेटिंग आइडिया ऑफ द वर्ल्ड दिस वर्ल्ड ए जगत विचार जगत प्रियोजन वही भी जाने थोड़ा जगत का कुछ सम्मान दिया मर्यादा दिया मानो इतना तक मान लो इसमें पार रख के तुम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं लेकिन पार रखने के लिए तुम्हारा के स्वरूप ये जगत तुम्हारा जरूरत प्रयोजन है। Not that, no, स्वामी जी is credited with this idea of practical आप हर जगह पे आप देखेंगे प्रैक्टिकल वेदांत की बात जब भी हो रहा है सब स्वामी जी के नाम पे ही सीखते हैं स्वामी विवेकानंदीजी प्रैक्टिकल वेदांत है वे वेदांत स्वामी जी जगत प्रतिष्ठा करे ऐसा भी कहावत बहुत जगह आप सुन रहे हैं लेकिन स्वामी जी सचमुच इसकी सुंदर रूप दिया एक उसकी सिद्धांत स्वरूप बोला भी लेकिन श्री राम कृष्ण उन्होंने जो किया जो बताया जहां भी उनकी जहां आप देख रहे हैं सब उन्होंने खुद कहा था सब श्री राम वाणी उपदेश के आधार पर मैंने किया सो नो दैट ऑल्सो परमेश जरूर आपकी तो थोड़ा तो बताया स्वामी जी की प्रैक्टिकल वेदांत स्वामी जी के प्रैक्टिकल वेदांत एक सुंदर उन्होंने एक सूत्र रूप से कहा आप ये भी जानते हैं लेकिन यही उसकी फिर बोलना जरूरत है व्हाट इज स्वामी जी प्रैक्टिकल वेदांत यही उनके एक संज्ञा के अंदर वो मिल रहा है ईच सोल प्रशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविटी Do this way work or or or प्रकाश करो मुक्त हो जाओ पहले भी आप ब्रह्म सत्य जगन मित्या यही बाब से भी आपका क्या अंत में क्या मिलना था मुक्ति शेषे की पवा छीलो ब्रह्म सत्य जगन मित्य अनुभव से अनुभूति थे कि की चलो, मुक्ति इसीलिए नया रूप से उसके उन्होंने बताया आपके अंदर जो दिव्यत है देवत है उसके विकास करो करो प्रकाश अंत में मुक्ति लाभ करो लेकिन इसके आधार क्या है कैसे संभव है श्री रामकृष्ण की वाणी श्री रामकृष्ण की जो अवस्था उन्होंने जी प्रतिष्ठा किया सो इनो लेटस सीटल ऑफ स्वामी जी प्रैक्टिकल वेदांत बिफोर दैट लेटस गो बैक टू श्री रामकृष्ण क्योंकि ये आपके सबके अंदर जो दिव्यत के बारे में जो स्वामी जी कहा इसके आधार क्या है श्री रामकृष्ण की जो विज्ञान बात वेर इज द आइडिया दर इज दिस अंडरलाइंग डिविनिटी बिहार ईच एंड एवरी एंटिटी वॉट इज द फाउंडेशनल आइडिया श्री रामकृष्ण की जो विज्ञान बात यही इसके आधार है सो so इसमें जो ने कहा आप सीडिया में सब चढ़ते हैं ऊपर चलते हैं छत पे जाना है आपका आप जाते ही समय आप हमेशा नकार करके अस्वीकार करके ऊपर जाते रहे नहीं यही चत नहीं चत नहीं, चत नहीं जब छत में पहुंच जाते हैं आप वहां रह सकते हैं एक अवस्था यही है देट इज वॉट दर्लियर वेदांति पहले जो निवृत्ति मार्ग में लक्ष्य में पहुंच जाते थे उन लोग क्या करते थे नकार करके अस्वीकार करके चत में पहुंच के वहां रहा जाते थे दे टू टू गो द टेरेस एंड स्टे देयर आप कर सकते हैं एक भी एक पथ है लेकिन एक या, इसी से आपकी पूर्णत्व होगा आपका कुछ मजा आएगा श्री राम कृष्णशेष यू कैन नॉट ऑलवेज नीप पे हमेशा रहना संभव नहीं है एक गायक नी में जाना बहुत कठिन है आप नीचे सर जो जिन लोग बहुत के अदर, आपके अंदर तो बहुत अच्छे-अच्छे प्रतीक्षित गायक भी है नीचे स्केश में थोड़ा गाना इतना कठिन नहीं है लेकिन नी पे जाना गले के बहुत रिवाज अच्छे करना गला वही उत, उतना तक जा सकता है नी पे आप पहुंच सकते हैं कष्ट करके पहले वहाँ हमेशा रहना कठिन है आप हमेशा रहेंगे लेकिन सुनने के अच्छा नहीं लगेगा मंडली जी एक गायक सिर्फ नी से ही गाता है गान आप क्या सुन पाते हैं लेकिन जो गायक शाह से नी हमेशा जाएगा आएगा द पर्सन ये नीचे आश्चर्य जाच्य वही सुनता आरोपेशी माधुर्य ला गई वही सुनने के बहुत अच्छा लगता है आप चत में पहुंच के खुला आकाश देखते हैं आप तारा चंद्र नक्षत्र सब देख सकते हैं लेकिन कितने समय देखेंगे बट वेन यू कम डाउन वेन यू सी द सेम थिंग एवरीवेर आपके जीवन में एक रश एक आनंद एक माधुर्य पूर्ण हो जाएगा इसलिए ठाकुर कहा मां मेरे को निरस मत करो सुक्ष, सुक्ष, क्या शुष्क्रह्मचारी ब्रह्मचारी, ब्रह्मज्ञानी मत बनाओ डोंट मेक मी ए ड्राई ब्रह्मज्ञानी। ज्ञानी अमी रशे बोशी तथा आई वॉन्ट टू एंजॉय द रशा इसीलिए उन्होंने कहा आप चत जब उत्तर के आते हैं आप देखते हैं यही सीढ़िया जिस चीज से चत तैयार है तैयारी है सुर्खी ईट इत बालू इत्यादि उसी से ये भी किया होगा किया है सो इट इज इंट्रिंसिकली इट इज सेम देखिए उस समय पहले जब जाते थे उसमें वो कोई किसी जगह पे दृष्टि नहीं फैला उनका सिर्फ लक्ष्य में जरूर था मेरा लक्ष्य में पहुंचना लक्ष्य में पहुंचना किसी तरह मैं नहीं देखूंगा सिर्फ लक्ष्य के मैं याद रखे छत के पहुंचना याद रख के मैं जा रहा हूं इस कहा भी नहीं मेरा दृष्टि नहीं जाएगा सो ही कंप्लीटली शट सेल्फ पुट्स ऑन ब्लिंकर्स गोज ओनली टू लेकिन वन ही कम्स डाउन ही कम्स विद एन एनलाइट वर्ल्ड विजन उनकी दृष्टि बहुत बहुत बहुत जगह पे फैलाएगा ही कैन लुक वाइडर अनेक जगह तो उदार दृष्टि जे जे चाद तोरी, ए दिए नोरी क्या है पहले उन्होंने जब चढ़ने के समय सीढ़ी का रूपी देख पाता था सी दे फॉर्म नेमली शेप, लेकिन छतवे पहुंचने के बाद उसकी दृष्टि इतना उधार हो गया साफ हो गया उस बाद में जब उतार तस में देख पाता है इंट्रेंसिकली बाहर दृष्टि में अभी क्या हो गया नहीं बट इफ यू गो डीपर इंट्रेंसिकली वॉट इट इज इट इज मेड इसीलिए बाहर दृश्य देखने के लिए ये जगत और अंतिम जे परम लक्ष्य जरूर अलग अलग हो सकता है लेकिन उसके अंदर आप जब प्रवेश करें इफ यू गो डीपर आपकी समझ में आएगा सबके अंदर वही देवत वो दिव्यता है उसी उन्होंने विज्ञान कहा उसी स्वामी जी कहा डिवाइन वॉज से डिड नॉट सेम बाहरे यदि देखते जान चाद देख एक रकम सी डी गुल रकम लेकिन आप उसके अंदर प्रवेश करें इफ यू गो डी पर बाहर जगत क्या है और जिसके आप परम और चरम तत्व जो कहते हैं ब्रह्म उसके अंदर अंदर क्या है आप गहराई से प्रवेश करें आपके समझ में आएगा दोनों के अंदर वही चैतन्य विराजमान है सो यू नो दे वे ऑफ इनलाइटनिंग अवर वर्ल्ड विजन इसीलिए यही जगह पे आप रह सकते हैं लेकिन इसी देखिए इसीलिए इस रामकृष्ण स्वामी जी यही युग में आध्यात्मिक चर्चा आध्यात्मिक जीवन के अंदर एक नया शब्द नया आयाम नया व्यवस्था उन्होंने कहा रिलीजन इज रियलाइजेशन पहले जो कि महाराज भी उदाहरण का दिया था बहुत लोग थोड़ा किताब पढ़ के बोल देते हा ब्रह्म जगत तीन काल में नहीं है मैं जो कुछ कर सकता हूँ क्योंकि जगत तो मितया है इट्स ऑल बिकॉज पुथिगत विद्या परगत धान धनम आपकी किताब से कुछ आप पढ़ लिया समझ लिया जीवन में नहीं उतारा क्या फायदा है इसीलिए इस ने जी में कहा आप धर्म आपता अनुभूति की बात है किताब की बातें नहीं है बातें की बात नहीं इट्स नॉट मियर वर्ड्स इट्स क्वेश्चन ऑफ एक्सपीरियंस इसीलिए उन्होंने इस जगह पे जोर दिया इसके अंदर भी विभाग है क्योंकि जिनका वही अनुभूति हो गया चरम तत्व का अनुभूति हो गया उनका वही स्तर से उतार के आना इतना सहज नहीं है ये भी हम लोग को मानना चाहिए इसलिए रामकृष्ण देव भी वही अवस्था से आने का उनका बिल्कुल मन नहीं था छह महीने आठ महीने निर्विकल्प समाधि में डूबे रहे किसी तरह एक साधु आया जोर से पिटाके पिटाके कुछ खिलाता था उसी से उन्होंने जीवन बच गया बाद में मां के आदेश मिला तुम भाव में रहो उसी से उन्होंने उतार के आ पाया सो आल्सो ए आपकी जब किसी तरह वही अनुभूति हो जाएगा सबको उतार के आना इतना संभव नहीं है श्री रामकृष्ण ने कितनी उच्च उदाहरण दिया एक जगह में देख रहे हैं बहुत सब बहुत हासी मजा की आवाज आ रहे हैं क्या कुवो क्या मापी के एक जागा के अंदर सब कोई ऊपर चढ़ के देखा जो देखा अंदर में प्रवेश किया बस कोई खबर नहीं है तीसरा व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश किया वापस आके बताया क्या है वेरी वेरी रेयर और देस सिद्ध पुरुष उन्होंने वापस आके बता सकते हैं एक बार किसी तरह एक अनुभूति हो गया तो हो गया नहीं आ पाएंगे आप भी देखिए थोड़ा साधन में मन लग गया जगत क्या इतना अच्छा लगेगा जरूर नहीं लगेगा वंस यू गेट ए लिटल टेस्ट ऑफ इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिद्धि के अनुभूति की बात छोड़ दीजिए साधन में भी थोड़ा अच्छा मन लग जाए आपकी जगत अच्छा नहीं लगेगा सो इट इज ओनली अ काउंसलेन बट इसीलिए उसकी प्रैक्टिकल वेदांत उन्होंने कर रहे हैं आपको तो रहना है जगत में आप रहते हैं कितनी कठिनाई परिस्थिति के अंदर समाज है आपके कुटुंब है फैमिली है स्वजन है सबको भाई है बोन है पुत्र है पिता है पति है पत्नी है सब लेके चलना रहना वॉट इज द आइडिया व्हाट इज अउट कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए सो so, श्री रामकृष्ण डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे स्वामी जी डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे बचपन से स्वामी जी की इतनी आदत था हमेशा समाधि में डूब रहूंगा स्वामी ठाकुर उनके तिरस्कार किया डाटा बहुत बोला नहीं तुम इसकी उच्च उच्च एक आदर्श है स्थिति है तुम आख के जगत देख सकते हैं तत्कालीन उस समय के लिए मान लिया लेकिन स्वामी जी भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा इसलिए उन्होंने प्रभारी पावा के पास किया फिर दीक्षा निकले फिर कैसे वही अनुभूति मेरा कैसे मिलेगा सोनाज वेरी डिफिकल्ट once ट द टेस्ट ऑफ द सुप्रीम सो नॉर्मली मान लीजिए हजार के अंदर नौ सौ निन्यानवे अंदर वही अंदर प्रवेश करने वाले ही होगा एफ यू ओनली कम दिशाई लेकिन इससे क्या है अगेन गीता आचरती श्रेष्ठ हम लोग जगत में रहने के लिए एक उदाहरण एक दृष्टांत स्थापन करने के लिए कई व्यक्ति एक खचित कुछ रेर कोई दुर्लभ कुछ व्यक्ति वापस आके बताएंगे नहीं मैं वही स्थिति अनुभव किया मैं सचमुच मेरा अनुभव से कर रहा हूं वही चीज वहां जो मेरा मिला ये जगत भी वही है तुम कोशिश करो क्यों हम लोग का उत्साह देने के लिए साधन में मन लगाने के लिए अदरवाइज लाइफ वुड बिकम कंप्लीटली मीनिंगलेस मान लीजिए आप ब्रह्म सत्य मान लिया ये जगत का मिथ्या मान लिया जगत में कैसे आप रहेंगे आपकी कर्तव्य कैसे पालन करेंगे इसीलिए स्वामी जी श्री रामकृष्ण की वाणी के अनुसार ऐसा एक नया एक आयाम नया एक व्यवस्था आप जगत में रह सकते हैं धीरे धीरे धीरे साधन करके करके लेकिन आपका एक समय ऐसा भी आएगा ही आएगा आपके जगत अच्छा नहीं लगेगा ठीक है जगत रहने दो सत्य लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ वही सत्य के परम सत्य के चाहता हूँ That that light, that moment is what we all aspire for. सब को वही है। लेकिन तब तक के लिए आप सीढ़ी चौड़ के छत के पहुंचने के पहले में छत में पहुंच जाकर आप लंप मारेंगे तो आप गिर जाएंगे पैर टूटेगा So you cannot डिजोर्न where we are। इसीलिए स्वामी जी ने कहा आप एक नीचे स्तर से ऊपर स्तर You don't go from The truth from lower truth to truth. अब पूरा स्वीकार करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर आप किसी आधार पर किसी आप एक कुछ भाव अवलंबन करके कुछ आपके सिद्धांत लेके उसके अनुसार जिंदा रहो यहां रहो इसी से आप जीवन का हम लोग व्यवस्था जहा रह के, एक साधन केत्र बनाना चाहिए दट इज दी एम ऑफ लाइफ किसी तरह मान लो सो यू नो द डोंट ट्राई टू जंप जम्प स्टेपर बोर्ड टू डू इन एक्सेस डोंट ट्राई टू डिजोन वेयर यू आर आपकी मन शरीर केंद्रिक है मन केंद्रिक है इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं डोंट से जगत इस समित स्वीकार करो जहा है लेकिन इसके अंदर से कैसे वही परम सत्य का आभास एक इंगित एक संकेत कैसे मिलेगा वही प्रयास में रहो धीरे धीरे उनकी कृपा से नहीं सो अपना के अंदर जो परमात्मा है चैतन्य है उसकी कृपा से उसकी बल से तुम्हारा चरम तत्व की परिचय मिल जाएगा बाद में यू डेफिनेटली गेट इट बट दिस इज यू शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर डोंट ट्राई टू जम्प प्लेसिस इसलिए स्वामी जी का ये प्रैक्टिकल विधान बहुत जगत की बहुत कार्य करे इसमें बहुत काम में आएगा बहुत सुंदर है इसलिए उन्होंने कहा नहीं मैन इवन ए शूज शाइनर विल शाइन इूज बेटर इफ एन आइडिया वेदांत क्या है आपकी जूता पलिश करके ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा हम जगत में कितने कितनी, -कितनी जगह पे किसी किसी तरह हम लोग जुड़े हुए काम में बट दिस आइडिया इस आधार पर आप चले मान लीजिए अनुभूति मेरा अभी तक नहीं हुआ लेकिन श्रेष्ठ के आचरण से महापुरुष जीवन से इतना मैं समझ लिया यही चरम तत्व है यही परम लक्ष्य है मैं वही तरह जा रहा हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स मैं ऐसा नहीं है एक क्षण भी मेरा नहीं बीत जा रहा है मैं वो लक्ष्य से दूर रहा हूँ दूर हट जा रहा हूँ आई एम नॉट गोइंग अवे फ्रॉम दोल इवन फॉर ए मोमेंट हमेशा मैं लक्ष्य की तरह जा रहा हूं लेकिन मेरा समय ही लग रहा है मैं धीरे धीरे जा रहा हूं यही याद रखो आपके मन में मैं छोटा एक कुछ बोल के मैं वाणी की विराम देता हूं साढ़े बारह हो गया इसी सपोजिंग यू नो ए पर्सन मान लीजिए इसे शू शाइनर वो ऊंची है, है। जूता वो साफ कर रहा है पॉलिश कर रहा है नाउ एक अपना काम में वही जो कर रहा है वही मन लगा के उत्साह से करने में काम अच्छा होगा जिसकी वो सेवा कर कर रहे हैं उसकी अंदर बहुत से से आनंद सकते और उसके मन में एक भाव रहेगा मेरा अनुभूत नहीं है मैं लेकिन मैं जानता हूँ सचमुच मैं भी सचमुच वही परम सत्य हो मेरा अंदर भी वो चैतन्य वो ब्रह्म वही विराजमान है अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं जिस काम में भी लगा हूँ ठीक है लेकिन मेरा मेरा लक्ष्य में पहुंचना है मैं अभी किसी तरह किसी व्यवस्था में ये आया ये जगत में मेरा ये करना पड़ रहा है लेकिन ये अच्छे से करूंगा लेकिन मेरा में, में पहुंच जाऊंगा so so कोई छोटा कुछ आदमी हो मेरा ये नहीं है इ डेंट थिंक अबाउट हिमसेल्फ निजे संबंधे वो नीचे मनोभावनीय था ना सब समय भावे हमारे अंदर अमार मध्य वही जो चरम सत् आचे आमी किन्तु अमी एक दिन न एक दिन बुझते एक दिन मैं भी उपलब्ध करूंगा तब तक मैं यही काम अच्छी तरह से करूंगा लेकिन हमेशा मन में यही याद रखूंगा इज वन लीजिए एक शिक्षक है शिक्षक एक छात्र के अंदर सबसे पहले अपना के अंदर मैं एक शिक्षक हूँ मैं काम कर रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूं एक है मेरा अंदर ओ सत्य विद्यमान है मेरी चैतन्य विद्यमान है माई आइडिया इज टू मैनिफेस्ट इट लेकिन काम के अंदर भी मैं एक चात्र के अंदर, चात्नियों के अंदर मैं देखना कोशिश करो हमेशा मेरा दृष्टि धीरे धीरे साफ होगा आप परम तत्व परम सत्य परम लक्ष्य कैसे आप याद रखेंगे इफ यू थिंक दैट मैं काम दूसरी तरीका कर रहा हूँ कुछ बेकार कुछ कर रहा हूं घर आके साधन में बैठ के आग बंद के, ब्रह्म चिंता करो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे यू आर इन दूसरा कुछ में आप बैठते हैं कुछ थोड़ा समय के लिए आप उच्च चिंता करें कैसे जीवन आपके होगा जीवन विल नॉट बी अ कंटिन्यूस होल स्वामी जी के ठाकुर की उपदेश के अनुसार ये प्रैक्टिकल वेदांत में क्या चाहता है सचमुच आपके जीवन एक सुबह से रात तक आपकी निंद में भी एक साधन केंद्रित जीवन बनाना चाहते हैं इसीलिए आपके एक प्रैक्टिकल वेदांत के मंत्र उन्होंने दिया आप स्कूल में जाएं, जहां भी जाएं, ऑफिस में काम करें हमेशा आपकी एक काम के अंदर कैसे में परम तत्व परम सत्व का उपलब्धि मैं मैं दृश्य कैसे साफ होगा यही प्रयास में आप रहें धीरे धीरे ठाकुर मा स्वामी जी की कृपा से और परम लक्ष्य की तरह जरूर हम लोग अगले चले धीरे धीरे वही शांति और आनंद उपलब्धि श्री राम कृष्ण